ब्राह्मण शिष्य की बात थी ना बहुत बड़ा है स्वागत करने की बात है कोई भी अतिथि हो स्वागत नियम है और, और भारतीय संस्कृति ऐसी ही थी अब दिन पर दिन बहुत बिगड़ रहा है अभी तो 25-30 साल से तो बहुत ज्यादा उल्टा ही हो गया ऐसा प्रेम सौहार्द रहता रहा है यदि एक घर में तक बनेगा दधी बनेगा तो पूरे मोहल्ले को दे देंगे वो लोग ज्यादा बनेगा सबको दे देंगे नहीं एक दिन करके दे देंगे हमारे बच्चे खाते हैं दोस्तों के बच्चे खाएंगे अपने घर में दूध होता है तो कभी कभी सबको दे देंगे घर में कोई खेत में अच्छी चीज पैदा होगी सबको दे देंगे ऐसी भावना आजकल तो नहीं है ना। वैसे दो तो अभी तो अर्थ तो पिशा गया है ना ये हाँ। धन पर ज्यादा महत्व हो गया कहीं, कहीं हाँ। नहीं तो पहले क्या था कि चारों धाम की यात्रा जाना है व्यक्ति खाली हाथ जाता था यात्रा करके आराम से आ जाता था एक पैसा होने पर भी घूम था तो कोई असुविधा नहीं होती थी ऐसी घूमने के लिए ऐसा है। है। के में मुश्किल हो ये देखिए। संगतम संगतम पुत्र एतद् आशातीक्षेमूर्पूंते आशातीक्षे संगत सूनृताच इष्टापूर्तेशुसर्वान्नदृक् पुरुष्यालपमेधसो यस्य यशसन वसती ब्राह्मणो गृह आशा प्रतीक्षे संगत सुशून च ऐसा करना पदच्छेद पुत्र पसुन क्या पुरुष से अल्पमेधस अनसन ब्राह्मण कर लेना पद छेद अन्वय देखेंगे दूसरी पंक्ति में पुरुष से अल्प यसे आया है ना अनसनन। अन्वय में दूसरी पंक्ति में आइए य से अल्पमेधस पुरुष से अल्पमेजसा पुरुष से गृहे अंतिम में है द्वितीय पंक्ति में गृहे ब्राह्मण वसति अब ऊपर की पंक्ति में आइए संगतम आइये अब अर्थ लगाइए ये सह जिस अल्पबुद्धि वाले मनुष्य के घर में पुरुषस्य से मनुष्य से अल्पा में बुद्धि यस्य सह हाँ, हाँ है ना चलिए है हाँ, जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अतिथि प्रसंगानुसार ब्राह्मण का है ब्राह्मण अतिथि है ना जिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अतिथि अनशनन वसति बिना खाए निवास करता है बिना खाए निवास करता है एत एसत का अर्थ है कि ये अनसनन उसका ना खाना उसका ना खाना। हाँ, या न खाकर निवास करना भी ले सकते हैं। उसका अन, उसका अनुसन से क्या लेना है अनुसन न खाना और फिर क्रिया है उसका खाना ब्रिंगते करते नष्ट कर देता है किसको किसको नष्ट कर देता है तो कर्म को बीच में दिया है एतद मतलब यह अनुसन आशा प्रतीक्षते आशा और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है शब्दार्थ बाद में बताएंगे अभी देखना आस्था और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है संगतम कर सत्संगति को नष्ट कर देता है सुनिर सत्य और प्रिय वाणी सत्य और प्रिय वचन को नष्ट कर देता है और इष्टापूर्त करोत स्मार्थ कर्म है, क्या तो तो स्रोत स्मार्थ कर्म को नष्ट कर देता है पुत्र पशुन पुत्र और पशु को सर्वान कर पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है क्या नष्ट कौन नष्ट कर देता है उसका न खान किसको किसको नष्ट करता है आशा और प्रतीक्षा को सत्संगति को को कर्मों को कर्मों पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है यथासंभव आप देखिए अतिथि जिसके यहाँ बिना खाए निवास करेगा कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो बिना खाए रहने देगा हाँ तो अल्पबुद्धि वाला ही है वो तो जिसके घर में अतिथि बिना खाए निवास करता है उसका अतिथि का ना खाना आशा और प्रतीक्षा को नष्ट कर देता है अगले पेज पे देख लो आशा और प्रतीक्षा का अर्थ किया है मिल जाएगा hmm. तो न करने से अतिथि का नाश आशा का अर्थ किया है अलाब अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा आशा कही जाती है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा hmm. जो नहीं है अपने पास में उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आशा कही जाती है मतलब जिस पर अपना स्वामित्व नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगी वो आशा अच्छा। और मतलब प्राप्त वस्तु जिस पर अपना स्वामित्व है कि प्राप्त वस्तु को भोगने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है लग जाएगा हाँ ये प्रतीक्षा का अर्थ हो गया क्यूँकी श्रुति में आशा और प्रतीक्षा दोनों आए है ना तो प्रतीक्षा कर लब्धस् भोगवांछा मतलब प्राप्त वस्तु की प्राप्त मतलब जिस पर अपना स्वामित्व है कि जो अपने अधीन वस्तु है प्राप्त वस्तु को भोगने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है ठीक है प्रतीक्षा प्रतीक्षा नहीं तो उसके तो करने में यह, है, है ना यहाँ पर पारिभाषिक है ना प्रतिमा प्रतीक्षा शब्द पारिभाषिक है प्रतीक्षा मतलब प्राप्त वस्तु को देख भोगने की इच्छा मतलब उसका उपयोग करने की इच्छा देखने की इच्छा मिलने की इच्छा सब हो जाएगा प्रतीक्षा के अंदर और ये देखिए पूर्व मंत्र में अग्नि रूप अतिथि की शांति किससे कही गई थी स्वागत सम्मान से है ना अर्घ पाग आचमन से उसकी शांति कही गई थी और यदि अतिथि का अतिथि अग्नि रूप अतिथि का सम्मान नहीं करते हैं अग्नि रूप अतिथि का सम्मान रूप शांति नहीं करते हैं तो वह प्रचंड अग्नि के समान हो जाता है और उससे क्या होता है जिसके घर में रुकता है उसका सभी पूर्ण नष्ट हो जाता है पूर्ण मतलब उसके अनुसरण करने से क्या होगा जिसके घर में रुका है उसको पाप होगा और पाप से उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे तो अतिथि सत्कार ना करने पर कौन कौन से सुकृत नष्ट होते हैं इस पर कहते हैं ए, अच्छा आशा और प्रतीक्षा तो समझ गए ना तो आशा और मतलब सुकृत जब नष्ट हो जाएंगे तब उसकी आशा और प्रतीक्षा पूरी होगी ये मतलब हुआ आशा और प्रतीक्षा नष्ट होती आशा और प्रतीक्षा कैसे नष्ट होगी उसके सुकृत नष्ट होने से सुकृत नष्ट होने से उसकी आशा और प्रतीक्षा पूरी नहीं होगी ठीक है अब देखना संगत का अर्थ क्या किया था सत्संगति, सतसंगति कर से क्या किया था सत्य प्रिय वचन इष्टापूर्थ कामार्थ कर्म तो स्रोत स्मार्थ कर्मो को देख लो जो आगे लिखा है ये इष्टम याग आदि इष्टापूर्त है ना इष्ट अवूर्त दो शब्द है इष्ट का अथ याग ये स्रोत कर्म और तुर्त कर्म खात आदि खाद क्या है कुआं हैं ना न हाँ। और कुप आदि निर्माण करना स्मार्थ कर्म में आगे देखेंगे अग्निहोत्र वेदा नाम से पालनम आतिथ्यम वेवस्या इसे मन श्लोक इस के पहले अर्थ दिया है अग्निहोत्र है न, न? अग्निहोत्र तप तपस्या सत्यम सत्य भाषण क्या वेदा नाम पालनम और वेदों का रक्षण वेदों का रक्षण कैसे अध्ययन करके वेदों का स्वाध्याय करके और स्वाध्याय कराके, के ये रक्षा मतलब है अग्निहोत्र तपस्या सत्य भाषण और वेदों का संरक्षण और आतिथ्य का क्या है? अतिथि सत्कार है और वैश्वेव बलि वैश्व ये सभी इष्टम ये इष्ट कर्म कहे जाते हैं बलिदेव हाँ बलि वैश्वेव तो ये पंच महायज्ञ में आता है गाँव की माताएं भी कर देती है भोजन बनाने के बारे हाँ हाँ हाँ हाँ माता घर में कर लेती हैं है बली वैष्णुदेव सब ये करते हैं अब देखना आगे देखना ये हो गया स्रोत कर्म का मतलब हवन है नहीं अग्निहोत्र एक वैदिक होम है जिसको करने का अधिकार केवल गृहस्थ को ही है वो भी किसका जिसने जिसका यथा त्रिवर्णिक है यथा समय उपनयन संस्कार हुआ वेदाध्यन किया है संध्योपासन करता है सुची पवित्र जीवन है विवाहित है और वो सतकर्मी है वही अग्निहोत्र करता है है ना ग्रहस्त व्यक्ति का ही अग्नि साधकों में अधिकार है दूसरे का नहीं है जो वैदिक अग्निहोत्र है वो एक घूम है इस पर है ना ऐसा पत्नी मर जाए विधूर हो जाए तो भी उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा लोग संध्या के समय में भी जो घूम करते हैं तो वो ये ये इस अग्निहोत्र की श्रेणी में नहीं है आप उसको कोई अग्निहोत्र कहे तो कहे पर इस श्रेणी में नहीं है यहाँ जो प्रसिद्ध वेदों अग्निहोत्र है वो ग्रहस्त व्यक्ति का ही है प्रसिद्ध जो वेदों में प्रसिद्ध है वो तो देवो उपासना के लिए करे तो अच्छी बात है उपासना है भगवान की ओम है पर ये नहीं है। आगे देखना वापी कूप तड़ग आदि देवता अन्न आरा, वापी का अर्थ होता है वावली कूप और तड़ाग कुप और वापी में अंदर है। क्या है वापी शायद कूप से बड़ी होती है।, है।, है वापी कूप से बड़ी होती, से बड़ी होती है वापी कूफ तड़ाक अभी तो ये नल का युग चल गया ना नहीं, नहीं। पहले लोग बहुत कुआं बनवाते थे पे तो हो, नहीं नहीं तो नहीं नहीं पड़ेगा बाप लोग पैदल यात्रा करते थे हाँ। और गर्मी के दिनों में कहीं जा रहे हैं उनको प्यास लग गई तो क्या थे? लोटा और देख रस्सी लोटा डोटे मैंने देखा था घरों में बुढे बुड्ढे लोगों का अभ्यास पड़ा था झोले में एक लोटा डोट उनको जरूर रहता था हमेशा तैयार रहता था क्या पता कब जाना पड़ेगा ये हम देखते थे उनको रखते थे तो बनवाते थे थे मिल जाते थे यात्रा का तो ये देखेंगे कुआं बनवान वापी वापी का देवता देवता मतलब कुआ बूफाक निर्माण करना देवतायतनानी देवता आयतन मतलब देवालय का निर्माण अन्य प्रदानम अन्न दान करना और आराम कर आराम करता है उद्यान आराम करते उद्यान लगाना तो इनको पूर्त कहा जाता है जब समास करते हैं ना इष्ट और पूर्त कहा तो इष्टापूर्त हो जाता है आकार समास होने पे हो जाता है तो इस स्रोत स्मार्थ कर्म करने से क्या होता है पूर्ण होता है ना तो जो व्यक्ति जो व्यक्ति अतिथि संस्कार नहीं करता है उसके इष्टापूर्त कर्म नष्ट हो जाते हैं मतलब इष्टापूर्त कर्मो से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं कर्म नष्ट होने का क्या मतलब है कर्म से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं तो अब इस क्या क्या नष्ट होना उसका कहा है आशा प्रतीक्षा मतलब जब सुकृत नष्ट होंगे तो आशा प्रतीक्षा पूर्ण नहीं होगी और संगतम अर्थ क्या सत्संगति मतलब सत्संगति नष्ट होती है एक सत्संगति से जन्म सुकृत सत्संगति से जन्म पूर्ण नष्ट होता है सत्संगति से जन्म हाँ ये ध्यान देना देखो वही लिखा है तत्वेचनी में संगतम सुन्द्रता मिला स्रोत और स्मार्थ कर्मो को स्टापूर्त रहते हैं यहाँ कर्मों से होने वाले फलों का संगतम आदि से ग्रहण होता है संगत का सत्संगति तो संगत का यहाँ पर क्या अर्थ है सत्संगति जन पूर्ण है ना या सत्संगति जन फल सत्संगति का जो फल है वो नष्ट हो जाता है महापुरुषों अच्छा और इस, ए, देखना महापुरुषों की संगति से जो सुकृत होता है वो नष्ट होता है और सुनृत का क्या है सत्य और प्रिवचन सत्य और प्रिवचन बोलने से क्या होता है सुकृत वो नष्ट हो जाता है और स्रोत करने से जो सुकृत होते हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये आशा प्रतीक्षा तो फिर सुकृत के नष्ट होने से क्या होगा आशा और प्रतीक्षा पूरी नहीं होगी इसको ऐसा लगाना सुकृत के नष्ट होने से आशा और होगी। नहीं। नहीं। और संगत और सुनृत और इष्टापूर्ति इन तीनों से जन्म सुकृत लेना है तीनों से जन्म सुकृत हाँ सतसंगति सत और तथा स्रोत स्नात से जन्म सुकृत नष्ट हो जाते हैं आगे स्वीकृत नहीं लेना कि पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है है ना? अतिथि सत्कार ना करने से पुत्र की भी हानि है और पशुओं की भी हानि है आजकल तो वाहन का युग आ गया है लोग वाहन को समझते हैं। पहले वाहन पशु की जाने आने के साधन रहते थे घोड़े पे बैठ के चले गए बैलगाड़ी पे चले गए वही उनके मुख्य साधन भी भी हाँ। थे, थे जो था था पशुओं से लगता जिसके यहाँ ज्यादा पशु थे उसको ज्यादा बड़ा आदमी माना जाता था मेरे सामने की बात उसको धनी आदमी मानते थे जिसके पास ज्यादा पशु होते थे उसको नष्ट कर देता तो। था कर देता। हाँ पहले था अब देखिए तो अब देखना इसमें भक्त में आइए अभी तो पशु है ही नहीं हम तो देखते है बर्फ भी जाती मैंने देखी है तो फिर पचास में बैठकर लोग पर ले जाते थे बस कर्नाटक में कुछ बैलगाड़ियाँ दिखाई देती हैं लेकिन वो भी खत्म हो जाएगी अभी तो कुछ है वहाँ काफी इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश सर्वान्ते पुर्ष मे दसो यृह देखें देखे अकरण प्रत्युम चर्शन किसमें करते अतिथि सत्कार न करने पर क्या कन्ध में पहले करना और अतिथि सत्कार न करने पर पाप को दिखाते हैं या पाप को कहते हैं पाप को मतलब पाप हाँ प्रतिवाय करते पाप नित्य कर्म न करने से प्रतिवाय होता है प्रत्यवाय मतलब है पाप अतिथि सतका अच्छा और अतिथि सत्कार न करने से पाप को दिखाते हैं मतलब पाप को कहते हैं दर्शन इसमें है ना चलेगा आगे देखना इसका पहले जैसा अन्वय बताया था वैसे ही है यसे अल्प मेर शाह पुरुष है ये अल्प मेर मेर शाह पुरुष गृह ब्राह्मण अनसनन संगतम इष्टापुत्रे जिस मनुष्य के गृह घर में ब्राह्मण अतिथि अनशनन वसती बिना खाए निवास करता है अतिथि का अनशन अतिथि का अनशन अतिथि का अनशन आस्था और प्रतीक्षा को नष्ट करता है जिसका जिसके घर में रुका है उसकी आस्था और प्रतीक्षा को नष्ट करता है सत्संगति जन सुकृत को सत्रोपली वचन से होने वाले सुकृत को तथा स्त्रोत कर्मों से होने वाले सुकृत को नष्ट करता है ये उस ये तत्वी में आया था ना अभी यहाँ सीधे अर्थ करो फिर देखेंगे रंगरामन रामन स्वामी क्या करते हैं एक कर अन्य और प्रतिच्छा को सत्संगति को सत्रोपी वचन को स्रोत स्मार्ट कर्मो को पुत्र और पशु इन सभी को नष्ट कर देता है वहां से देखेंगे अल्प मेध साकार है अल्प प्रज्ञ अल्प अप्रज्ञा ये तो अल्प ये प्रज्ञा का प्रत्यय हो जाएगा आकार को लोक कर देना जिस अल्प और देख लीजिएगा समाज की प्रक्रिया में कहीं पुंगत भाव तो नहीं है यहाँ पे स्त्री पुंगे तो को होता है गो स्त्रियों गो स्त्रीय सर्जन से हृस्व भी होता है चलिए वो बढ़िया हृस्व वाला जिस यस्त अल्प में रिस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के घर में अनशन करना अवजाना करते न खाते हुए न खाते हुए अतिथि निवास करता है प्रसंगानुसार ब्राह्मण शब्द का क्या अर्थ किया है वास्तुकार ने अतिथि है ना वास्तुकार भगवान ने अतिथि अर्थ किया है अनुस्न करते भुंजाना न खाते हुए तस्से आशा प्रतीक्षे जो तत्व विवेचनी में आशा और प्रतीक्षा करते था ना वो सुबोधि व्याख्या के अनुसार बताया था रंग स्वामी आशा प्रतीक्षा करते हैं काम और संकल्प आशा करते काम काम का मतलब है कामना या इच्छा काम शब्द संस्कृत में किस अर्थ में आता है कामना अर्थ में इच्छा अर्थ में आता है और प्रतिच्छा करते संकल्प इच्छा और संकल्प इच्छा कर समझ लेना कि सामान्य रूप से इच्छा होती है ना ये मिले वो मिले और संकल्प मतलब हाँ हाँ हा, मतलब कि कुछ करने का जो हाँ निश्चय है न करने का निश्चय कहते है, हैं कि हम इस काम का संकल्प ले रहे हैं तो एक निश्चय एक प्रकार का हो गया ना तो वो भी नष्ट हो जाएगा मतलब संकल्प पूरा नहीं होगा इच्छा भी पूरी नहीं होगी ठीक है कामना और संकल्प नष्ट होते हैं कामना और संकल्प पूरे नहीं होते हैं तो आशा और प्रतीक्षा का अर्थ काम और संकल्प करके पक्षांतर में दूसरा अर्थ करते हैं मतलब अनुत्पन्न को विषय करने वाली इच्छा आशा कहलाती है जो वस्तु अभी उत्पन्न नहीं हुई है जो विषय अभी उत्पन्न नहीं हुआ है उसकी इच्छा को क्या कहते हैं आशा जैसे मकान बना हो आगे बनवाना हो तो मकान की इच्छा होती है ना तो वो क्या है आशा है अनुत्पन्न वस्तु को विषय करने वाली इच्छा आशा कहलाती है तथा उत्पन्न वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा प्रतीक्षा कहलाती है जो वस्तु उत्पन्न हो गई है मतलब बनी हुई है उसको प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है प्रतीक्षा कहलाती है तो उसकी आशा और प्रतीक्षा नष्ट होती है मतलब ये क्या है कि उसकी पूर्ति नहीं होती दोनों प्रकार की आशा भी प्रकार की इच्छा है प्रतीक्षा भी एक प्रकार की इच्छा है Orlando. दोनों प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है इच्छा नष्ट होना तो अच्छी बात है क्या जो संसारी प्राणी है उसकी इच्छा हो और पूर्ति ना हो तो उसको कैसा लगेगा नहीं तो इच्छा का नष्ट होना इच्छा का नष्ट का मतलब इच्छा की पूर्ति न होना प्रकरण तो ये मुक्त होगा चल रहा है क्या नहीं ये अतिथि सत्कार की बात चल रही है ना अतिथि सत्कार तो सबके लिए है अतिथि सत्कार शब्द के की तो कोई इच्छा होती नहीं है मुक्ुओं को संसारिक पदार्थों की इच्छा नहीं करनी चाहिए को इच्छा नहीं करनी चाहिए बात सही है।, तो है लेकिन तो उसको पाप तो। हो जाएगा ना तो अब देखना नहीं रहना गल, रहता है पर कमी कम होना है तो मुफ्त हो तो अब जैसे की कोई जो गृहस्थ है मुमुक्षु हैं उनको तो वैदिक कर्म करने ही है तो उनको कुछ सामग्री भी उसके लिए चाहिए ही तो वो फूर्ति नहीं हो ऐसा और ये जो मुमुक्शु है ना और यदि यदि वो कोई घर मकान में रहता है देखो सन्यासी के लिए अच्छी सत्कार नहीं है तो उनको तो सत्कार नहीं करते सन्यासी के लिए अति सत्कार नहीं है लेकिन उसको हाँ ये निष्ठास्त्र के अनुसार नहीं है सन्यासी का तो उस नहीं उसको अतिथि सत्कार है नहीं नहीं करेगा तो कोई पाप नहीं, नहीं मिलेगा सन्यासी का आ, वो नहीं करे तो उसको पाप नहीं स्वामी शंकर तो पूछा था एक बार बोले उसको नहीं करेगा तो उसको कोई पाप नहीं मिलेगा तो मतलब क्या है की अब कोई मुमुखु है गृहस्थ है और अतिथि सत्कार न करे तो उसको पाप को लग जाएगा पाप लग जाएगा पाप लग जाएगा पाप उसको लग जाएगा संगतम करते सतसंगम अर्थात सतसंगति सुंदरता है सतो वचन इष्टापूर्ते है ना लग जाएगा ना तो ये सतसंगति और सत्यन इष्टापूर्तम करोत कर्मों को इष्ट कहते हैं पूर्तम खातादि खातादि स्मार्ट कर्मों को क्या कहते हैं पुत्रान पशुचा पुत्र और पशु इन सभी को एक तट रूपम पापम अनसन्द रूप अनशन रूप पाप समझना कि अनशन किसका है अतिथि का अनशन किसका है और उसके अनशन से जन उसके अनशन से जिसके यहाँ रुका है उसको क्या होगा पाप तो पाप का जनक क्या है अनशन तो अनशन पाप का जनक होने से वास्तुकार ने यहाँ अनशन को ही पाप कह या अनसन रूप पाप, पाप बात समझ में पाप किया तो ने।, ने पाप क्या किया है उसको पाप हो गया पाप किसको हो गया जिसके घर में रुका है उसको पाप हो गया है। इसे आयुर्वेदिक घृतम एक प्रयोग है आयुर्वेद मतलब क्या है कि आयु है तो आयु है तो क्यों क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ते ते। हाँ तो क्या है आयुर्वेदी का साधन घृत होने से घृत को क्या कह दिया आयु बोल दिया तो यहाँ पाप का साधन अनुसन होने से अनुसन रूप पाप कह दिया ध्यान रखना उसका अनुसन रूप पाप उसका अनुसंध रूपते करती करती नष्ट कर देता है इन सभी को इन सभी को नष्ट कर देता पुत्र और पशु को तो ऐसे नष्ट कर दे है? और बाकी से होने वाले क्या है कि सुकृत को नष्ट कर देगा बोलो खाता के जो कान बताए ना मतलब बनाना जो कर्म है बनाने से जो सुकृत होगा खाद करता है कूप आदि बनाना और बनाने से जो सुकृत होगा वो उसको नहीं मिलेगा नहीं। वो सुकृत चला जाएगा डी एस पी भूखा रह गया तो पक्षियों को भी तो लोग पानी रखते पहले से मिट्टी के बर्तन में या कहीं गड्ढा बना के पक्षियों को पानी भरा जाता था पीने के लिए पानी का राजस्थान में तो देखो जयपुर में ही देखा है आपने सड़क किनारे कितना कितना बाजरा पड़ा रहता है अभी भी पक्षियों को खिलाते हैं बहुत बहुत मात्रा में डालते हैं ऐसा खिलाना चाहिए पशु पक्षियों को तो बृिंगते है ना यहाँ व्रजी वर्जने धातु है, व्रजी में इस ए, क्या रहेगा व्रज रहेगा ना? हम्म नाज रहेगा और ये रुदादी गण की धातु है ना और आ, तो यहाँ पर ब्रिंगते है ना नम प्रत्यय आएगा स्नम हो जाएगा और तो बाकी बना लेना रुदादित्वा स्नम रुदादी गण की रुद्रदी गण की धातु होने के कारण स्नम प्रत्यय होकर क्या बन जाएगा वृंगते वर्जने इतना धातु हुआ हुआ मतलब अथवा पहले उर्जने इकार है ना अथवा ब्रिजी वर्जने इस धातु से इदित होने के कारण नुम हो गया है पहले रुदारी गण की धातु मानी है और बाद में वो आजादी गण की धातु मानी है तो, तो व्रजी में इकार की संज्ञा होगी इतितो धातु इम धातु सूत्र से नुम का आगम हो जाएगा हुआ अथवा ब्रजी वर्जन इस धातु से इित नुम कर इस धातु से इदित होने के कारण नुम इस धातु से होने के कारण और जब अदादी गण की धातु है तो अदादित लुक अदादीगण की होने के कारण क्या होगा सबका लुक हो जाएगा आठ नंबर टिप्पणी चलो नीचे इसमें टिप्पणी है इसमें इसमें देख लो जिस किसी पास हो तो व्यन आत्मे पर निर्वाहे बात ये है ना कि जो रुदारीगण की धातु ब्रिजी वर्जन है वो परसमयपदी है वो कैसे है तो क्या कहना पड़ेगा कि की प्रयोग होने के कारण से यहां पर क्या हो गया व्यक्त्य से क्या हो गया कि व्यक्ति से आत्मने पद का निर्वाह करने में क्लेश होने से मतलब बिना किसी यानी परसमयपदी धातु मिल जाए तो उत्तम होगा ना तो फिर आत्मयपद मानने पर क्लेश हो जाएगा मतलब ये हुआ की परस्मयी पदी धातु का व्यक्त से आत्मय पद का निर्वाय करने पर क्लेश होने के कारण अदादी गण की धातु ली गई है अदादीगण की धातु हाँ ये ली गई है अच्छा औ, और और तस्वीर तो जो अदादी गण की धातु है वो इ, इ, इ, इकारांत भी है तो इकारांत की तरह इदितम वो इकारांत भी स्वीकृत है मतलब तो अदादीगण में दोनों पाठ माने गए हैं क्या ईदंत इदन्त और ईदंत तो इदंत भी स्वीकृत है इसी स्पीकर इसलिए इदंतयाग्रहणम की इदंत धातु को लिया गया है चलिए जी ऊपर आइए तो बोल रहे हैं के, के लिए जल नहीं है ऐसा वृद्ध द्वारपालों ने कहा था और अतिथि सत्कार ना करने से जो हानि होती है उसे भी वृद्ध द्वारपालों ने बताया मुझे वृद्धों का आज शिष्टाचार पर बहुत ध्यान रहता है आदि पर त्यौहार पर बहुत सत्य वचन बोलते हैं वृद्ध हमेशा बहुत सत्य भाषी होते हैं अनुभव देखिए तो द्वारपालों के ऐसा कहने पर यम देवता ने नचकेता से कहा लगाइए ते रात्रिर्यद्वापी गृृहे मे अनसन ब्रह्म नमस् नमस्ते सु सुमन स्वस्ति मेष तस्तृन् वरान वृणीस्व्र रात्री रात्रि यी गृहे मे ति रात्रि यदी गृहे मे अन ब्रह्म अतिथि नमस्यः ब्रह्म अतिथि नमस्यः नमः ते अस्तु नम ते तो नमस्ते बोलते इसमें दो पद पदे नमः और ते सुं नमः नमः ते अस्तु ब्रह्म स्वस्ति मे अस्तु अब इसका अन्वय देखेंगे ऊपर की पंक्ति में ब्रह्मन है ना ब्रह्मन अतिथि नमस्या अन्वय करेंगे ब्रह्मन नमस्या, ब्रह्मन। नमस्या। दूसरी पंक्ति में आना ते नम अस्तु ते नम अस्तु फिर ऊपर पंक्ति में आइए रात्रि यद था ना यद तो यत ये मेघ तीसरा रात्रि अनस्न अवासी यत में गृह तीसरा रात्रि अनशन अवासती दूसरी पंक्ति में तस्मात्ति प्रति वरान वृणिस्व तस्मात प्रति तीन वरान वर्णिस्व मे स्वस्ति अस्तु मिल जाएगा ब्रह्म मे स्वस्ति अस्तु अन ब्रह्मन समुद्धि का रूप है कि हे ब्राह्मण कौन कह रहे हैं यमराज धर्मराज कह रहे हैं नचकेता से की ब्रह्मन हे ब्राह्मण सम्बुद्धि का रूप है नमस्ते कि तुम नमस्कार करने योग्य हो हे ब्राह्मण तुम नत्ताँ नमस्कार नत्ताँ करने योग्य हो, ते नमः अस्तु ते तुम नमस्कार करने योग्य हो इसलिए ते करते तुमको नमः करते नमस्कार अस्तु हो इसलिए तुमको नमस्कार हो अब देखना अतिथि अतिथि अतिथि होते हुए जिस कारण से अतिथि अतिथि अतिथि होते होते हुए हुए हुए जिस जिस कारण कारण से से मेरे घर में तीसरा रात्रि रात्रि तीन रात्री तक बिना खाए yes. निवास किया क्योंकि तुमने मेरे घर में तीन रात्रि बिना खाए निवास mm -hmm. किया तस्मात अर्थ है उस कारण तस्मात का प्रतीक अर्थ है प्रत्येक रात्रि के अनुसार या प्रत्येक रात्रि के हिसाब से, के से तीन वरान तीन वरों को मांग लो प्रति प्रत्येक रात्रि के हिसाब से जब तीन रात्रि बिना खाए रहे हैं तो तीन वरान मांग लो तस्मात इसलिए प्रतीक अर्थ है प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वरान वनिश्व तीन वरों को मांग लो ब्रह्म में स्वस्थी ब्रह्म हे ब्राह्मण में स्वस्थि मेरा कल्याण अस्तु हो मेरा हे ब्राह्मण मेरा कल्याण खुद तो तो अपने को आशीर्वाद नहीं नहीं ये धर्मराज बोल रहे हैं ना तो अपने पे बोल रहे हैं ना नहीं नहीं अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों कहा है मैं बताऊँगा है, है ना अभी बता रहा हूँ मैं चलिए तो धर्मराज क्या कह रहे हैं हे ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग्य है ये कितना देखो ज्ञानी है न शास्त्र की मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए और ये क्या धर्मराज कैसे आपते काम है उनकी कोई भी इच्छा बाकी है क्या <स्थाँगी> कुछ भी करना शेष है क्या जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म साक्षात्कार हो गया उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है और फिर भी ऐसा बोल रहे हैं ना तो इनकी क्या दैन्य है बड़ी उदारता है इनकी बड़ी उदारता है ये धर्मराज की तो कह रहे हैं ब्राह्मण आप नमस्कार करने योग्य है अतिथि का सत्कार कर रहे हैं देखो क्योंकि मर्यादा का गीता में भगवान ने क्या कहा है न कुरीम चेदाहम बोलो ना क्या आतंध्रिता प्रजा नहीं यार श्री तो कृष्ण ने कहा है कि यदि मैं पालन न करूं कर्तव्य का तो ये प्रजा विनष्ट हो जाएगी क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं चलिए तो अब देखना है ब्राह्मण तुम नमस्कार करने योग्य हो ते नमा अस्तु तुमको नमस्कार है अतिथि सत्कार कर रहे हैं ना सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए यही शिक्षा इससे मिलती है और धर्मराज क्या कहते हैं अतिथि अतिथि होते हुए यथकार थे जिस कारण से तुमने मेघ्री मेरे घर में तीन रात्रि बिना खाई निवास किया इसलिए प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वरदान मांग लो यमराज रहती है अब देखना हाँ। तो अब यो तो यमराज क्या है कि धर्म की वो धर्म की मर्यादा का शास्त्र की मर्यादा का पूर्णता पालन करते हैं और वो धर्मराज हैं और धर्मात्माओं के लिए अत्यंत सौम्य सरल और शांत मूर्ति हैं और अत्यंत दैन्य भाव उनमें है दैन्य भाव व दयालु हैं तभी तो दयालु होने के कारण ये तीन रात्रि उपवास करने के बदले तीन वरदान देने को कहते हैं ना तीन वरदान देने को क्यों कहते हैं क्योंकि वो अत्यंत दयालु है, है? है दया के कारण और देखना उनकी कितना दैन्य है उनके अंदर कि वो उन वर को देने से अपना कल्याण मानते हैं कहा ना कि प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वर मांग लो जिससे हे ब्राह्मण मेरा कल्याण हो तीन वर मांग लो जिससे मतलब तो तुम्हारे तीन वर मांगने से नचकेता के तीन वर मांगने से मेरा कल्याण हो तो देने से अपना कल्याण मान रहे हैं देने से अपने कल्याण मान रहे हैं तो इसका क्या मतलब है वो कैसे अत्यंत दयालु सौम्य सरल ऐसा ध्यान रखना बहुत दैन भाव है दैन्य जो मुमुक्षु है उसके अंदर बहुत दैन्य होना चाहिए जब तक दैन्य नहीं होगा तब तक अंताकरण की शुद्धि नहीं होती है और भक्ति का अवतरण नहीं होता है हृदय में है ना भक्ति का अवतरण कभी नहीं हो सकता है दैन्य नहीं गीता में क्या है कार्यपण दोस्तों पात्र भावा कार्यपण दैन्य जब तक दैन्य भाव से युक्त नहीं हुआ नार्जुन तब तक भगवान ने उपदेश नहीं किया है तो दैन्य भाव होना चाहिए यमुनाचार्य स्वामी जी क्या कहते हैं ना धर्म स्थमी ना चार तुम वेदी ना भक्तिमान स्वच्छरणारविंदे अकिनो आनंद गति शरणीय तत्पाद मूलम शरणमे न होना चाहिए मामा थे बक्सर के सुना होगा नाम आपने कथा करते थे उनका ये स्वभाव था भक्तमाली। हाँ भक्तमाली जी महाराज जिसने उनको पढ़ाया है वो मुसलमान शिक्षक भी मिल जाए भरी बाजार में लेट के शास्त्रांग प्रणाम करते थे मतलब तो ये बताते की एक बार जा रहे थे तो जो वैसे गाते है ट्रेन में बैठ के अपंग जो कोई गा रहे थे उन्होंने नोट कर लिया किया वहाँ पे दान दक्षिणा जी तो ऐसा ये तो राजेंद्रदास जी बताए मुसलमान शिक्षक भी मिल जाए बाजार में तो लेट के साहस शाम फ्राम करते थे उनके अंदर बहुत भाव था और वो उनका स्थिति भी उनकी अच्छी थी मतलब तो, तो साथ साक्षात्कार पुरुष थे और ये तो राजेंद्रदास महाराज का भी सुभाव है जिसने पढ़ाया है वे बाजार में मिल जाए वृंदावन में चाहे पान खाया हो कैसा भी हो सड़क पर सिर रख के उसको फ्राम करेंगे सबके बीच में दिन ऐसा होना चाहिए और ये धमराज कितनी दिन है कि उससे उसको वरदान देने से अपना कल्याण मान रहे हैं ऐसा होना चाहिए ये नहीं कि देकर कोई उपकार ऐसा नहीं ऐसा स्वभाव कितना अच्छा धर्मराज का कितने सोम में आप अंदाज लगाइए मिल जाए तो कितनी दया करेंगे ये अष्टम <laughs> हो गया अब इसमें आइए अष्टम इसका औतरणी का देखेंगे एवं वृद्ध ही उगता तो पहले सप्तम और अष्टम श्लोक किसने कहे वृद्ध द्वार पालों ने <laughs> इस प्रकार वृद्ध द्वार पालों के द्वारा कहने पर ऐसा वृद्ध द्वार पालों के द्वारा कहने पर मृत्यु देवता ने नचकेता को कहा मृत्यु नचकेतम गात मृत्यु देवता ने नचकेता को कहा मृत्यु देवता ले लेंगे हाँ जी मृत्यु देवता लेना है मृत्यु करते हैं मृत्यु देवता गीता पढ़ेंगे तो वहाँ कई अलग अलग सब आएगा अलग अलग सब आएगा मृत्यु शब्द अलग आएगा सब अलग आएगा यहाँ मृत्यु देवता ही लेना है यमराज यहाँ पर लेना है वैसे। उसके यमराज के पास एक मृत्यु देवता भी है वैसे वो उसी को छोड़ता है किसी को मारने के लिए वाल्मीकि रामायण में रथ पर मृत्यु देवता को बैठा रखा है काल को बैठा रखा है ब्राह्मण पढ़िए बहुत अच्छा रोचक प्रसंग तो है तो रहते है में। तो ये, अब अच्छा जो मुक्त होते हैं तो उनको लेने के लिए यमदूत नहीं आते हैं स्वर्ग आदि लोग जो जाते हैं वो तो उसे धर्मराज से मिल कर ही जाते हैं वही भेजते हैं आप उधर जाइए आपका रास्ता उधर है स्वर्ग तो सम्मान से भेजते हैं लेकिन चाहे वो मुक्त हो या जो भी हो देव योग की अवधि को वही निर्धारित करते हैं वो अवधि उनकी वही उनकी कितने दिन तक तो में रहना है। में। तो ये वो कई काम है तीन बार जाते हैं दक्षिण जाता है के हाँ तो यमपुरी उत्तर से जाते हैं अच्छा तो अब तो देखेंगे ये यहाँ पर मंत्र देखो तिरो रात्रिर्यदवासिर्गृे मेअनशन ब्रह्म नदिर्नमस्य नमस्ते स् ब्रह्म स्वस्ति मेस्त तस्मा प्रतिन वृणीस्वीजि रात्रि यदवासिगृे मे अनसन ब्रह्म अतिथि नमः ते अस्तु ब्रह्मन, स्वस्ति मे अस्तु। देखो भाई अनु लगाना कि ब्रह्म नमस् हे ब्राह्मण नमस्या तुम नमस्कार करने योग्य हो धर्मराज के रहनता से ब्रह्मण हे ब्राह्मण नमस्या तुम नमस्कार करने योग्य हो ते नमः अस्तु दूसरी पंक्ति से ले लेना ते नमः अस्तु आपको नमस्कार हो अति अतिथि किस पंक्ति में आया प्रथम करते क्योंकि हो क्योंकि होकर तुमने तीसरा रात्रि अवापसी मेरे घर में उपवास करते हुए तीसरा रात्रि तीन रात्रि अवापसी निवास किया तस्मात दूसरी पंक्ति माना इस कारण प्रतीकर्थ प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वरान तीन वरदान को मांग लो तीन वर को मांग लो ऐसा देखिए यहाँ पर भाष्य आना या यत आया है ना यद वास्ती यद करते, करते हैं भाष्यकार तो, जिस कारण ब्राह्मण है हे ब्रह्मन। कि हे ब्रह्मण जिस कारण तुमने नहीं अच्छा हे ब्रह, हे ब्राह्मण नमस्या करते नमस्कार र्या, नमस्कार योग्य अतिथि तुम लगाइएगा हे ब्राह्मण नमस्कार योग अतिथि होकर जिस कारण मेरे घर में हे ब्राह्मण नमस्कार योग अतिथि होकर जिस कारण मेरे घर में तुमने तीन रात्रि अनुस्न करना तीन रात्रि ना खा करके ही निवास किया लगा लेंगे नमस्ते ब्राह्मण स्वस्थ में स्तु ये इसका स्पष्ट इस अर्थ है, है आपको नमस्कार है मेरा कल्याण हो ये स्पष्ट अर्थ इनका तस्मात प्रति तीन वरान वृणीश तस्माद है तो उस कारण से मयम स्वस्थ यथा सात मेरा कल्याण जैसे हो मेरा कल्याण तस्माद वहां उस कारण से किस कारण से तस्माद का उस कारण से किस कारण से लिखा है मयम स्वस्थ यथात है ना मेरा कल्याण जैसे हो यह तस्माद मेरा कल्याण जैसे हो इसलिए इसलिए या इस कारण अर्थम कर तो इस कारण त्रीन वरान प्रति उद्देश्य तीन वरदान को प्रत्येक अर्थ प्रत्येक रात्रि को उद्देश्य करके या प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वरदानों को मांग लो वर्णी सुख अथ अर्थात मांग लो कोई असुविधा हो तो पूछ लेना है ना हम चल रहे हैं यदि कुछ आपको लगे तो पूछ लेना इसमें भाषा अनुसार ऐसा लगता है कि इन्होंने अभी तत्वीवे हमने बताया था कि प्रति तीन वरान वर्णिस्तु और मैं स्वस्ती प्रत्येक रात्रि के हिसाब से तीन वरदान मांग लो जिससे की मेरा कल्याण हो रंगदाना रामानुस्वामी के अनुसार कि मैं स्वस्थ वस्तु को पहले ले लेना है ना और फिर यहाँ पर तस्मात कर से उस कारण से किस कारण से मेरा कल्याण जैसे ने हो नमस्कार करने नहीं नहीं देखो ये ऐसा है देख लो इसको ऐसा देख लेना ब्रह्म नमस्या अतिथि में गृह ब्रह्म नमस् अतिथि अनशनन तीसरा रात्रि अवासी और फिर अच्छा एक मिनट नमस्ते नमस्ते दोबारा देखना कि ब्रह्म नमस्या ते, नमस्या ते नमा अस्तु ठीक है ब्रह्मन नमस्याते नमः नमा अस्तु अतिथि मे गिर अनस्नन तीसरा रात्रि अवास्थ्य और फिर करना कि मैं स्वस्थी अस्तु मेरा कल्याण हो और फिर तस्मात कर लेना हो जाएगा मैं स्वस्थ अस्तु तस्मात प्रति तीन वरान वराण वृणेश रंग रामान स्वामी के अनुसार लग जाएगा तो लिप्सा भावे की आपकी लिप्सा का भाव होने पर भी आपकी लिप्सा ना होने पर भी मद अनुग्रहार्थम कि मेरे अनुग्रह के लिए इच्छा, इच्छा यहाँ पर लिप्साकर्ष लबधुम इच्छा लिप्साकर्ष है लब इच्छा समझते है की प्राप्त करने की इच्छा है न सन, सन, सन। हाँ लब लाभ है ना उससे सन हो जाएगा संयंगों से लुप्त हो जाएगा कर लेना प्रक्रिया लब दुम इच्छा लिखता होता है अच्छा कि आपकी आ, आ, कि ये वर्ण आपकी इच्छा का भाव होने पर भी आपको इन फलों क्या था हाँ मतलब ये है कि ये तीन वरदान देने के लिए कह रहे हैं वरदान प्राप्त करने की इच्छा का भाव होने पर भी आपको वरदान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव होने पर भी मुझ पर अनुग्रह करने के लिए मुझ पर मुझ पर कृपा करने के लिए अनसन रात्रि सम संख्या अनशन की रात्रियों की समान संख्या वाले कितनी रात्रि किया है तो अनसन अनसन रात्रि की समान संख्या वाले तीन वरदानों को मांग लो किस लिए मांग लो मुझ पर अनुग्रह करने के लिए अफी दिया है ना लिप सा अब वरदान प्राप्त करने की इच्छा का अभाव होने पर भी या तुम्हें वरदान लेने की इच्छा का यदि अपी का है ना यदि अभाव है तो हम पर कृपा करने के लिए हम पर दया करने के लिए मांग लो ऐसा दया करने के लिए अनुसम रात्रि की समान संख्या वाले तीन वरदान को मांग लो लोग अनुसम रात्रि मतलब जिन रात्रि तुम्हें अनशन किया गया है उन रात्रि को क्या कहेंगे अनशन रात्रि हिंदी में यही शब्द चल रहा है करेंगे मतलब संस्कृत हाँ संस्कृत ये में में ये में भी में नमस्ते नमस्ते नमस्ते तो, ये संस्की संस्की तो हाँ, नमस्थे है नमस्थे अच्छा शब्द का है नम, नमस्कार अच्छा अब देखिए तो ये हो गया आपका अब शांत शांतसकल सुमना यथा सियादीतमु गौतमो मृत्यु मिवदेत प्रतीत एक प्रथम वरम वृणे सुमना यथा य सियादीतमु गौतमः गौतमः म अभी मृत्यो संबुद्धी मृत्यु तत्सिष्ट मिवदेत प्रतीत एकिया प्रथम वरम वृणे अन्वेखना मृत्यो कान्वय पहले करना फिर गौतमः मृत्यो गौतमः म अभी शातसकल्प सुमन बीतमु यहा मृत्यो गौतम मि शातक सुमन बीतमु यहां दूसरी पंक्ति में मा मा प्रतीता प्रशिष मशिष मिवदे एकथम वर वृणे एतत् प्रथमं वर वृणे रूप है हे मृत्यु देवता हे धर्मराज गौतम गौतम गो के गोत्र में उत्पन्न होने से इनके पिता को क्या कहा गया गौतम कि हे मृत्यु देवता ये कौन कह रहा है नचकेता नचकेता कह रहे हैं है कि हे धर्मराज मेरे पिता गौतम मेरे पिता गौतम हाँ गौतम माँ अभी कर थे मेरे प्रति मेरे पिता गौतम माँ अभी थे मेरे विषय में मेरे विषय में शांत संकल्पा का से चिंता रही थी जो पुत्र के विषय में संकल्प संकल विकल्प चल रहे थे ना पता नहीं कहाँ चला गया तो यमराज के यहाँ गया तो यमराज उस बिचारी का क्या करेंगे क्या खाल निकालेंगे उसकी क्या करेंगे उसको परेशान हो जाएंगे तो मेरे विषय में शांत संकल्पा का से चिंता रहते और सुमना का अर्थ है प्रसन्न चित्त और गीत मन्ुका अर्थ है क्रोध रह मोध कि मेरे पिता गौतम मेरे विषय में चिंता रहित प्रसन्नचित क्रोध रहित यथा स्याद जैसे हो जाए जैसे जैसे हो जाए तो पाठ के बाद देखेंगे की है धर्मराज की मेरे पिता गौतम मेरे विषय में शाम संकल्पा का क्या था चिंता रहित सुमना प्रसन्चित्त और बीत मनु का क्रोध रहित यथा जैसे हो जाए दूसरी पंक्ति में क्या था तत्प्रशिष्ठ प्रसिष्टम कि आपके द्वारा प्रेषित माँ करते मुझ पर प्रतीत कर से प्रसन्न होकर आपके द्वारा भेजे जाने पर मुझ पर प्रसन्न होकर प्रसन्न हो जाए नोचे प्रेता है आपके द्वारा भेजे जाने पर आपके द्वारा आपके द्वारा प्रेषित माँ करते मुझ पर प्रतीता करते प्रसन्न होकर आपके द्वारा प्रेषित माँ करते मुझ पर प्रतीता कर से प्रसन्न होकर अभिवे अभिवेट करके आशीर्वाद दें। आपके द्वारा भेजे गए मुझ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें। पिता आशीर्वाद पिताजी आशीर्वाद दें। दे करता है तीनों वरों में एकद प्रथम वरम निर्णय इस प्रथम वर को मांगता हूँ तीनों वरों में इस प्रथम वर को मांगता हूँ तो देखना नचकेता बहुत पितरी भक्त बालक है हाँ तो, तो सबसे पहले उसने क्या है कि उसके विषय में जो पिता की पिता चिंता कर रहे थे उस चिंता की निवृत्ति की याचना की है कि सबसे शांत संकल्प और चिंता की निवृति की याचना की और फिर चित्त रहने की सुमना प्रसन्न रहने की याचना की और फिर क्या है कि बीत मनु क्रोध रहित होने की चिंता तो है साथ में क्रोध भी क्रोध कांश रहता है मेरा अभिप्राय थोड़ा समझ के चला गया है तो क्रोध भी, क्रोध का भी रहता है है चला गया इसलिए क्रोध की मात्रा कम है वो क्रोध से अंदर। है अंदर रहता ऐसी बात नहीं तो कम है। भी थे भी थे। क्रोध भी याचना की, की गई है। और देख ना की प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे तो मृत्यु लोग से आया हुआ ये प्रेख है ऐसा समझ भय ना करें बल्कि आशीर्वाद में ऐसी याचना की गई है एक कथा सुनाता हूँ एवं एवं प्रार्थित नचकेता एवं प्रार्थिका धर्मराज के द्वारा ऐसी याचना करने पर याचना की न धर्मराज ने या धर्मराज के द्वारा ऐसा निवेदन करने पर नचकेता तू आह नचकेता तो कहता है धर्मराज के द्वारा ऐसी याचना करने पर ऐसी प्रार्थना करने पर नचकेता तो कहता है नचकेता तू आह शांत संकल्प सुमना यथा सियादीत मुरु गौतमो माँ भी मृत्यु माँ भी वदेत प्रतीत एक प्रथम वरम वृणेवीत गौतमः मा गौत मृत्यो मा मिवदेत लगाइए स्को मृत्यु हे मृत्यो गौतम म अभीसकल सुमन बीतमु यवत प्रथमं वरम वृणे मृत्यु हे मृत्यु मृतुदेवता गौतम मेरे पिता गौतम मां है मेरे विषय में शांत संकल्प चिंता रहित प्रसन्न तथा क्रोध रहित जैसे हो जाए यथा प्रसिस्टम कि आपके द्वारा भेजे गए मुझ पर माँ है ना प्रसन्न होकर प्रसन्न प्रसन होकर अभिवदित आशीर्वाद दें आपके द्वारा भेजे गए मुझ पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें प्रया नाम तीनों वरों में एकद इस प्रथम वर को मांगता हूँ इस प्रथम वर को मांगता हूँ ये प्रथम वर है लगाइए यहाँ पर हे मृत्यु मृत्यु कर तो हे मृत्यु हे मृत्यु देवता चिंता किसको हो रही पिता को किस प्रकार चिंता हो रही है मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके या मेरा पुत्र यम के पास जाकर क्या करेगा मेरा पुत्र यम के पास जाकर थो? क्या थो करेगा इस प्रकार चिंता किसको हो रही है पिता को इस प्रकार होने वाली मेरे विषय में जो चिंता है उससे रही खोकर इस प्रकार मेरे विषय में होने वाली जो चिंता है उससे रहित होकर मेरे हो विषय हो हो अच्छा तो में होने वाली चिंता से रहित होकर प्रसन्नचित्त वाले होकर प्रसन्नचित्त वाले होकर माँ अभी वे थे माँ प्रति अच्छा ये इसका अर्थ कर रहे हैं चलो कोई बात नहीं मतलब ये अन्वय के क्रम से नहीं कर रहे हैं समझ लेना ठीक है तो ये देखना कि मेरे प्रति जैसा हमने अन्वय बताया है ना उसी के अनुसार अर्थ करना क्या हे मृत्यु देवता माँ भी कर हे मृत्यु देवता मेरे पिता गौतम माँ भी प्रति, मेरा पुत्र यम को प्राप्त करके क्या करेगा इस प्रकार मेरे विषय में होने वाली चिंता से रहित होकर प्रसन्नचित हो प्रसन्न चित और बीत मनु का क्या अर्थ है रोषा बीतरो और क्रोध रहित जैसे हूँ अच्छा माम प्रति है न ठीक है मेरे प्रति होने वाली चिंता है अच्छा और क्रोध रहित जैसे हो किंचा और सिस्टम तत्तम आपके द्वारा आपके द्वारा घर में आपके द्वारा घर के लिए प्रेषित आपके द्वारा घर के लिए प्रेषित मेरे प्रति प्रसन्न होकर प्रतीता करता तो प्रीतासन प्रसन्न मेरे प्रति पूर्व के समान प्रसन्न होकर पहले की तरह प्रसन्न होकर बोले यहाँ अभिवदेत का इन्होंने क्या क्या किया है बोलें दोबारा लगाना यहाँ पर जो मां अभिवदेत है ना मां अभी अर्थ किया है माम प्रति मेरे प्रति और प्रतीता अर्थ है यथा पूर्वम प्रीता पहले जैसा प्रसन्न होकर वर्थ करते बोले तो अभी को मां के साथ जोड़ दिया अभी को किसके साथ जोड़ दिया तो मां अभी अर्थ हो गया मेरे प्रति और वदेत का क्या अर्थ हो गया बोले अभियदा कर दूसरा अर्थ करते हैं कि अभी अभी को माँ के साथ नहीं जोड़ेंगे अभी को क्रिया के साथ जोड़ेंगे तो आशीषम प्रयुंग आशीर्वाद आशीर्वाद? आशीर्वाद तो दें या कैसे अर्थ हो गया अभी पूरा वातु का तो बोलते हैं, अभिवाद न अभिवादित ये किसी स्मृति का वचन है कि अभिवादन करने वाले के प्रति अभिवादन करने वाले के प्रति जो आशीर्वाद नहीं देता है पूरा दिया नहीं है, है ना अभिवादित करते अभिवादन करने वाले के प्रति या नमस्कार करने वाले के प्रति तो पहले अभिवादन करते अभिवादन या नमस्कार और दूसरे अभिवादन का क्या अर्थ है यहाँ पर आशीर्वाद देना कि अभिवादन करने वाले के प्रति जो आशीर्वाद वचन नहीं देता है इस प्रकार स्मृतियों में अभिपूर्वक वातु का आशीर्वाद अर्थ में सुग देखा जाता है अभिवदेश का अर्थ है आशीषम प्रेमता तो कैसे क्योंकि अभी अभिवदक जिनका अभिवाद है इस प्रकार स्मृतियों में अभिवदन का आशीर्वाद अर्थ में प्रयोग हाँ अच्छा। तो बताता हूँ त्रियाणाम प्रथम वरम वर्णय तीनों वरों में इस प्रथम वर को मांगता हूँ हम <laughs> इसको